नमस्कार आप रेडियो 90.4 एफएम मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सा, आप सभी जानते हैं मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में हम लोग ग्राम ग्रामवासियों के बारे में खेती के बारे में और यहां के आसपास के वातावरण के बारे में गांवों के बारे में हम लोग बातें करते हैं तो आज के शो को मेरा गांव मेरा कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आशा पांडे जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि माउंट आबू के आसपास में जो छोटे मोटे गांव है उनकी क्या विशेषता है उनकी जो खासियत है उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से आशा पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत राम राम खमाघी आप सबने नमस्कार तो सावं चाल रही है और बड़ी रिमझिम बरखा आ रही है तो बहुत ही सुंदर वातावरण हो रही है बहुत ही सुंदर पूरा माहौल हो रहा है इन माहौल माउंट आबू तो घनो हरियालो और घो रूपालो हो रही है तो आज की अः टाइम है घूमण रे वास्ते सद सुंदर टाइम है राजस्थान ने देख रहे वास्ते टाइम घनी गर्मी भी नहीं रहे और बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं रहे की डूबण रहे घर मत आ और सिर्फ चारा का नहीं हरी भरी पहाड़िया हो जावे, छोटा छोटा नदी नाला झरना सब चलता रहे और रहेम वगैरह सब भर जावे, और खास करी उदयपुर री पिंडा री सिरो पहाड़ियां है ए इतनी हरी हो जावे और यह लागे जाने कोई या माते हरी चादर ढक दी है बहुत ही सुंदर बहुत ही आकर्षक हो जाए इन टाइम धरती रू रूप और देख ज लागे तो सभी मारो नि आकर्षित हो क्योंकि गर्मी रमाय तो थोड़ा अः गर्म ज्यादा हो जाए और थोड़ी हरियाली भी खत्म हो जाए है तो मैं एक तो पिंड जितना भी आ, इंटीरियर गांव है जे बिल्कुल अंदरूनी गांव वे कितना सुंदर है और कितना है भी जान देखना चाहिए ढेर ढेर सारा मंदिर और सारा मंदिर मंदिर और हर छोटी मोटी पहाड़ी रमाते एक मंदिर हर छोटी मोटी पहाड़ी रमाते आस पास नदी झील तालाब पतली पतली सड़क सड़क माते शाम रिटेम वो तो सूरज और वे खेत खलियान लहलता कई के जो चले जाले पशु पक्षी उड़ता पशु चालता इतना मन हरकावे है यहाँ लगे कि अपन टाइम राजस्थान में नहीं कटे उत्तराखंड में या हिमाचल में पहुंच गया जी आशा पांडे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अपनी भाषा और अपनी बोली के माध्यम से जो बातें हम आसपास की बता रहे हैं बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि राजस्थान और उसमें भी खास माउंट आबू एक पर्यटक स्थल है जो आपने बताया और इसके आसपास में जैसे पिंडवाड़ा है स्वरूपगंज है जो छोटे मोटे गांव हैं उसमें भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं मंदिर है अलग अलग जगह पे वो आपने अपने शब्दों में बताया अच्छा लग रहा है तो आइए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत में जिस तरह से हमने बात की है छोटे छोटे गाँवों के बारे में उनकी विशेषता के बारे में जानेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में भी बताइए आप क्या करते हैं और आप किस तरह की बातें आपके साथ होती हैं थोड़ा सा अपने बारे में बताए मैं प्रोफेशनल तो एडवोकेट ही लेकिन आजकल प्रैक्टिस छोड़ दी और खाली लेखन रो काम करूं और मैंने फोटोग्राफी रो घो शौक है तो कैमरो उठाएड जिन टाइम बारिश रो मौसम शुरू हुए में बहुत है, तक कम पहुंचे वह गांव रामायण जानो और व्यान देखण व्यान हरखणो व्यानो मैं घो पसंद करू इन वास्ते छोटा गांव गाँव फोटोग्राफी भी मैं काफी करूँ तो माउंट आबू रामायण में आप सोम पहली बात करू कि माउंट आबूरी आप घूम आ जावा और खास खास जगह पॉइंट है चार पांच गुरु शिखर या जो भी है बे सनसेट पॉइंट है या नक्की झील है, है, है खासकर में एक बटे बत, तलहट्टी है जेमे आठ सौ सीढ़िया नीचे उतरनी पड़े पहली और पचे आठ सौ सीढ़िया आप पाछे ऊपर चढ़ा तो वे सीढ़ियां उतर जो बहुत ही सुंदर एक बड़ आश्रम है वो आश्रम वाकई देखने लायक है और विंड रामायण एक बड़ पेड़ है, वे। जड़ा आप देखो तो वे है कमी हूं। दस किलोमीटर जड़ा फैलोड़ी हुई और ज्यादा फैलोड़ी हुई बड़ो हरो भरो बड़ो आच्छादित हरियाली हूं और नीचे जाने इतना शकून मिला की ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं वाकई कोई नहीं और बहुत सारा पशु पक्षी भी तो जिन्हें भी वाकई शांति शांति प्रिय तरीकम हरियाली देखनी हुए या बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारा देखना हुआ ब्याह तलहटी में नीचे जरूर जानो चाहिए और एक सनसेट पॉइंट के आसपास बहुत सारी एडी पारियां हैं जिन्हें मैंने अलग अलग अः चेहरा रही आकृतियां है मैं व्याणी भी फोटोआ खींची हूँ तो वे फोटोआ जितने फेसबुक माते आटी उठी दोस्तों ने भेजी तो व्याह ने आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो मैं तो दस दस बार माउंट आबू घूमना आ गया ये देखे को आपन देखे आज तक हो नही बारी क्यों बारीक देखा कोई चीज ने अब की आप कद नही तो माउंट रे पहाड़िया ने एक एक पहाड़ी ने आप खास कनु नजदीक हर पहाड़ी रामायण है कटे हाथी कटई कट भालू री और कटई एकदम यू पुराना जैसे स्केल्टन वे विंड टाइप रही और कटी कटी बहुत चेहरा रही ढेर सारी आकृतियां रामायण नजर आवे कटे ऊंट रही कटे यूं लगे को जाने कोई तरास तरास नखिया हुआ है तो ऐसा सब अपनी खोजी नजर आई देखने माउंट आबू रही लारली साइड जावाइड जावा तो बने अलग आकृतियां पहाड़ियाँ है हर पहाड़ी रही एक विभिन्न आकृति है और बड़ी अनूठी और बड़ी सुंदर लागे वे पहाड़ियां तो जब भी आप देखो खास पॉइंट तो देखना जरूरी हुआ है लेकिन मैं चाहूँ जो भी राजस्थान आवे वे माउंट आबू आवे तो माउंट आबू रे आस पिंडवाड़ा रामायण भी बहुत खूब सारा जैन मंदिर है अच्छा अच्छा दो तीन एक तालाब है बहुत बड़ो तालाब है विन तालाब रे में खास तौर आ बात इन मंच रखनी चाहू आज सब सुन रहे हैं कि विंडरमाण टूरिज्म ढेर संभावनावा है अगर इंडे आस पास नौका चलाई जाए विंडरमाण है आसपास पूरी बनाई जाए और कुछ पिकनिक पॉइंट झूला वगैरा बनाया जाए ऊपर शानदार मिंड माते शिवजी रो मंदिर है देखने लायक और वाकई अभिभूत कर देगा वो मंदिर खूब सारा पेड़ पौधा है एक शाम घूमने वास्ते पट्टी भी बनी उड़ी है विन्टे। बस विंड गवर्नमेंट ने थोड़ा सो ध्यान दे और मैंने और बहुत सुंदर बनाने जरूरत है वह जगह बहुत प्यारी है एक पिंडवाड़ा रामायण ने ही जान आगे बहुत कम आप देखे औला सरस्वती माता रा मंदिर बहुत कम हो अजारी रामायण है गाँव एक सरस्वती माता रो मंदिर मारे ख्याल में तो रमेश जी आप भी सुनिए बोला आजारी बारे में तो हाँ तो अजारी भी बहुत सुंदर जगह है और वो सरस्वती माता का मंदिर है मानता भी है लोगानी और बहुत लोग विंडरा माई जो बच्चा बहुत लंबा समय तक चार पांच साल तक बोले नहीं है नहीं। जन्मिया पचे यानी वे मांग्या करें माता जी रकनू मानता भी मांगे और मैं सुनी कि पूरी भी हुए लेकिन विण पॉइंट भी नहीं देखा आपा पर विंड आस अगर आप देखो तो बहुत सुंदर नजारा है प्राकृतिक नज़ारा भी करने भी एक बहुत शानदार तालाब बने उड़ो है पर वो तालाब भी मेंटेनेंस आभाव रामायण है वो मंदिर भी जर्जर हो रही है वो तालाब रही भी, भी, भी, भी पाल वाल सारी टूट रही है बारिश रामायण वो तालाब लबल लब भर जावे और वो पिकनिक मनाओ आना वाकई बहुत जोरदार आया करे और अजय तो आगे और है बसंतगढ़ बसंतगढ़ भी महाराणा कुंभारे टाइम रे वटे है एकदम बहुत सुंदर और और मंदिर वटे बनिया है और कुछ ऋषि तो भी बहुत रामीय और बड़ी सुंदर जगह है बारिश रे टाइम भी और घूम भी तो जिन में भी आसपास राजस्थान भी कोई भी घूमने वाला पर्यटक आ रहे हो आपने पूछा है, आज आज है तो आप सिर्फ माउंट आबू बता दा या याने सिर्फ उदयपुर बता दा और बाकी गाँव अपनी नजर भी नहीं जावा तो इन्हों का तो बहुत कई बार ऐसे हुआ की बहुत सुंदर सुंदर जगह है वह तो देख वो वंचित रह जावे कोई जरूरी नहीं है की जितनी भी प्राकृतिक संपदा है या जितनी भी सुंदर जगह है वह पूरी उगल रही हो गए तो आसपास के लोगों मारो खास अनुरोध वो है कि जब भी आपने कोई भी पर्यटक आप पूछे कि आसपास माउंट आबूरे या या उदयपुर रे घूमन भी कोई सुंदर जगह है तो अजारी रो नाम बसंतगढ़ रो नाम और मायने भी फोर्ट बहुत सुंदर है किलो जिन्हों सिरो भी बहुत सारा आसपास वाला नहीं देखे आज तक तो मैं जिन्हें जब देखे तो मैं अभिभूत हूँ वहां कितो सुंदर किलो है कितना सुंदर फोर्ट है और शायद मैं भी देखी की दूसरी जगह है कटी मैं बहुत बड़ी बड़ी जगह जान घूम रही हूँ बड़ा छोटा छोटा सा किलियर फोर्ट हो गए मैंने भी लोग बड़े यू जतन बताया करे मैंने तो आप आज ये सजेस्ट करो एक माउंट आबू आपका उदयपुर साइड आवा तो पिंडवाड़ा में थोड़ा सा आगे निकला सईंग डैम में सईंग डेम रामायण अगर कोई पर्यावरण प्रेमी है और बिना खूब सारा पक्षी देखना है तो बटे दिन भर पक्षियारी जो रेल पे रेपे इन टाइम बारिश के टाइम बहुत भरण लायक रह और रुकते नोका विहार भी हो गए बिंड रामायण में डेम मगर मच्छती है और बच्चा भी है तो फोटो तो और देखना ही ही वा, वा, में तो खींच लाई हूँ देख लाई मैंने लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं हूँ आगे निकल तो मेन रोड मुश्किल आठ किलोमीटर अंदर सही डैम पड़े तो आगे कोई भी आपने पूछे की भाई पर्यटन स्थल राम तो सही डैम रो नाम आप तीन तीन चार महीना अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तक वो भरे हुए तो दिसंबर तक आने वाला पर्यटक ने आज चीज जरूर सजेस्ट कर सको हो दो तीन जैन मंदिर है जो और अपने फोर्ट है जो माउंट आबू रमा ने भी जो अपने नीचे बा है तलहटी है नीचे उतरे तो वन डी भी आप सजेस्ट कर सको हो मारो ओ कह आपने खास अनुरोध क्योंकि आपने राजस्थान में बहुत सारी कमाई है अपने लोगों की पर्यटन निर्भर करे तो पर्यटन की तरफ आप जितना ध्यान देवा पर्यटन ने आपा सुंदर बनावा अपनी छोटी छोटी चीजा है आपा इग्नोर करदा वहने आप अवेर में यानी दिखावा लोगों ने तो वो भी अपनी कमाई रो जरियो बन सके आज बसंतगढ़ अगर पर्यटक जाए या आज आजारी अगर पर्यटक जाए या साई डेम पर्यटक जाए तो बहण आस पास भी बहुत सारी दुकान भी लाग सके बाजार भी लाग सके और तो अनुरोध प्रशासन और सिरोई रे नागरिकों सिरोई जिला रे समस्त नागरिकों के अपने आसपास जितनी खूबसूरती है पर्यटन भी सब्रे माते नजर जाने चाहिए लोहारी और बहुत सुंदर सुंदर है अगले कड़ी रामायने में आपने इणी चाहर कई है जिसका बताऊंगा जी आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पिंडवाड़ा के आसपास और माउंट आबू के आसपास में हजारी और बसंतगढ़ के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ही अच्छी तरह से आपने सरस्वती माता का जो मंदिर है उसके बारे में भी जिक्र किया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और मेरा गाँव मेरा अंचल कार्यक्रम में आगे चलते एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मोट वन सुनते रहो मुस्कते रहो जी मुरी आवागुण चित्र नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा प्यारा सा जो गीत है आपने सुना आइए आगे बढ़ते हैं और मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ उदयपुर से आशा पांडे जी जुड़े हुए हैं जिनसे बातें हो रही हैं और आसपास के इलाका माउंट आबू के आसपास के जो छोटे मोटे गाँव है उनके बारे में वो अपने विचार और अपने दृष्टिकोण से उन्होंने जिन चीज़ों को देखा है उन चीज़ों के बारे में आप सभी को बता रही हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और आशा पांडे जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि एक राजस्थानी गीत आप जरूर सुनाइए क्योंकि आप कविताएं लिखती हैं गीत भी गाते हैं बहुत सारी आपकी किताबें छपी हुई हैं तो मैं चाहूँगा एक अच्छा सा जो आपकी अपनी रचना हो जरूर सुनाइए थोड़ा सा अपने बारे में बताइए बिल्कुल रचना सुना रही हूं। रचना नाम है आज लाड़ी। अब कैसी आती है तो विंडे एक रचना में आपने सुना हूँ गिट तो। रोटी गिटपिट करोटी जेवा माने खा अंग्रेजी में करती आवे लड़िया तो। खाला भाया रोटी में जेवा माने खा ले तो। कार चला वे फर्राटे काला चश्मो आख्या पर कार चलावे चला टेसू काला चश्मो आख्या पर सोखिच को खाए कमरिया टक तो तक वाँ तो जी में करती आवे ले तो चले में करती रोटी माने तो। आगे देखो जावे नित की ब्यूटी पार्लर गुड़ला करती रुपियारा जावे नित की ब्यूटी पार्लर करती रुपियारा गाज गाचगीरे पुणरे माथे पर जे कोई बिन पाले तो अंगरे अंग्रेजी में गिट पिट करती आवे लाडी ले तो खालाया खाले तो गीता गी कीगीताए नहीं है फिगर बिगड़ता बोले है गीता गी की नहीं है फिगर बिगड़ता बोले है काटती जिम के चकर, एक काटती चक्कर मिठाई खा ले तो अंग्रेजी में गिट पिट करती आवे लाडी तू तो, खा भाया रोटी जद में जेवा माने खाले तो किटिकल पोमे लाडी जावे आवे आधी रात ने किटिकल पोमे लाडी जावे आवे रात जिसते किसते ठीक रे पड़े हमारे फाले तो भैया एक दुखी पतिरी दास्तान रही हूँ दुखी पतिरी तरफ लिखी हूँ मैं आई कुकर पाड़े जर्मन से फटीटू कह पुचकारे हैं कुकर पाड़े जर्मन से फट पुचकारे है, हैं इन तो अंग्रेजी में में करती आवे आले तो खाला भाया रोटी में, जेवा माने तो रोटी जेवा उम्मीद करूं कि खाने लाडी नहीं आवे जिन्हें भी लाडी नी आई है चोकी लाडी आवे और चोकी चोकी खाने सेवा करे पर तो एक गीत है <laughs> बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गीत आपने मारवाड़ी में सुनाया राजस्थानी भाषा में बहुत ही अच्छा लग रहा था लाड़ी के ऊपर आपने सुनाया खास और जिस तरह से जो चीज़ें हमारे बचपन की और मस्ती भरी बातें हैं आपने उसमें बताने की कोशिश की है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे टूरिज्म की बातें आपने शुरुआत की थी माउंट आबू के आसपास के इलाके के बारे में तो जिस तरह से आपने पिंडवाड़ा के पास में कुछ बातें आपने बताई थी और भी ऐसे छोटे छोटे जो स्थान है जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते टूरिज्म के लिए लोग आते से सिर्फ माउंट आबू घूम के चले जाते हैं लेकिन उसके आसपास में जो छोटे छोटे गाँव हैं तब के हैं जो बहुत ही अच्छा सुंदर कुदरती वादियां हैं उसको भूल जाते हैं तो उसके बारे में आप बता रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप बताइए और भाई बात तो है जटे है पर टूरिज्म खावन बात बात जावे जाए राजस्थान आवे ना जो आदमी खावण रो शौकीन हुए भी तो खावन भी गजब चीज मिले सब जगह अलग अलग स्पेशल देखो जैसे आपने माउंट आबूरी रबड़ी है ना पूरी दुनिया रमाण प्रसिद्ध है जो कोई आवे वो चाहे कि वो माउंट आबू रोड वाली रबड़ी जरूर खावे तो आबू रोड री रबड़ी है अपने रोई डा गुलाब जामुन है जाने तो वे भी अ बहुत ही प्रसिद्ध गुलाब जामुन है और सच में भी ताजा मावा रहा है बढ़िया गुलाब जामुन बनाव इतना गुलायम गुलाब जामुन बनावैम उड़ी वे झुमुंडा तो माते जीव माते जाते घुल जावे मैं तो भाई उठे नू निकलू जरा दो चार किलो गुलाब जामुन जरूर लाऊ क्योंकि तो मैं खाया भी ना मारूंगी नीचे तो अपने साथ साथ खाने पीओनी चीजा भी बतानी बहुत जरूरी है जो भी आवे बिने तो वो आंखें स्वाद तो लेवे आंखे का नजारा तो देखे बिना जबान रहा स्वाद भी तो पता पड़ना चाहिए कि भाई राजस्थानी लोग कितना चटोरा हुआ देखो अटारे फाफड़ा अटारा अपने खमन ढोकला कचोरी मिर्ची बड़ा आप देखो हर छोटा छोटा गांव रे माते हर दुकान रे माते मिल जाया करे लेकिन एक पिंडवाडा राम पर रोलडा और दुकान है चंपा लालजीरी तो बहने भी आप देख दो नमकीन बड़ी स्वाद बनाया करे रोयड़ा वाला गुलाब जामुन जो एकदम मावो जो बिल्कुल सिंथेटिक मावो नहीं हुए वो भी बहुत बनाया करे भी मावा ने भी खावा एक अलग ही आनंद हुआ करे और घोटा अपना यह सब चीजें है अभी टूरिज्म अलग नहीं है इन माइंड अब इन्हें भी जोड़ साथे ज़रूर बताई जो जब भी आगे, आगे आप बताओ कि आस बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट भी खुल गया है आजकल तो लोग हारे भी और खाओं भी कहीं दिक्कत नहीं है को बढ़िया बढ़िया राजस्थानी थालियां मिले हैं राजस्थानी दाल भट मिले हैं और, है। है। और खोबा रोटी मूंगरी दाल मिल जाए तो बच्चे राम मिल गयो मात घी हुए फिर बढ़िया अपनो गाँव वालो देसी तो लोगों ने और जिम्मा भी बताया करो अटावा जगह ने कि भाई देखो मान राजस्थान जो तो खान पान नहीं वो है तो भी Uh, क्योंकि टूरिज्म अलग नहीं है जो आदमी आई वो घूम ही पहली पहले पहली चाहिए हाथ रामा इन्हें खामा पैकेट उठान पाचे आदमी घूमने आगे जाया करे प्राण तो uh, मैं आ जाऊँ और फिर जो जिन्हें भी रेस्टोरेंट है या जिना भी इन दुकाना है चाहे वे मिठाई भी हो चाहे ने नमकीन भी हो वह मैं आ चीज एक और जरूर रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि वे क्वालिटी में समझौतो नहीं करें ताकि खाउन वाला ने वो तो सोचो तो आप आप सोचो एक एक बार खान एक बार खान खान जाई थोड़ी आई पर आदमी बारह आवे जगह पर्यटक ने मैंने लाभ नो चीजें के वाकई राजस्थानी लोग कितना ईमानदार है और कितना आज भी सुसंस्कारी है आपकी पेट नहीं गिर गमावे, शानी गए हमारी खास दरखास्त वेला कि भाई जो भी हो आप समझो तो मत करो क्वालिटी समझो तो मत करो और अच्छी चीज आगे अपनी पेट खराब नहीं रहे आजकल कई भी हो गया टूरिज्म मायने जे का बिल्कुल ही झूठा ठगले ले हुए पर्यटक ने और पर्यटक ने अटी गेला बना देवे टोखा बना देवे गाड़ी में बैठा आधे रास्ते छोड़ देवे तो देनी वजह भी पर्यटन है वो बहुत असर कर रही हो है और बहुत लोग दुखी हो रहा है तो आजा भी नहीं होनी चाहिए लपका आप देखो तो लोगों बुजुर्ग हूँ खास अनुरोध है कि लपका रोकने रो भी आप अनुरोध रहे वेला जटे भी आप लपका देखो पर्यटक ने ठगता वा लोग देखो तो बहने तुरंत रोको बहने टोको और खाली सरकार रो काम नहीं है वो आपनों भी काम है अपने जागरूक नागरिका रो काम है पेट राजस्थान निशान रहो घूम जाऊानी बहुत बदमाश है आ इन इन भी ध्यान तो मैं सई डेम रे वास्ते भी कह रही हूँ कि एक पर्यटन इतना बढ़िया साधन बन सके इतनी बढ़िया जगह बन सके आर्यटन भी सही डेम क्योंकि भी तो कमाल हो नोका यान भी हो सके इंद्रमाई मायने और इनरे आसपास प्राकृतिक संपदा भी खूब है और अटे अपन एक फॉरेस्ट वाला रोग बनी भी है रेस्ट हाउस भी बनियोड़ो फॉरेस्ट वाला रो तो कोई रात में रुके तो वह भी शायद व्यवस्था करे है मैं अड़ी सुनी हूँ एक बार बटे ऑफिस रूम बात हुई तो जो फोटोग्राफी में रात्रि फोटोग्राफी करनी चाहे या सुबह जल्दी उठन करनी चाहे तो वटे रात्र रुकने की व्यवस्था हुई करे है तो ए अगली कड़ी में मैं आपको फिर जुड़ूंगा और आपने बताऊंगा फिर आसपास एक दो छोटा मोटा गांव और पर्यटन आशा पांडे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो ग्राम वासी उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी बातें जो आपने काम की है वो सुनाई है और टूरिज्म के बारे में काफी अच्छी बातें आपने बताया की जिस तरह से हम लोग टूरिज्म के लिए लोगो को बुलाते हैं तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए हमें जो है अच्छी चीजें देनी चाहिए क्वालिटी वाली चीजें देनी चाहिए ताकि वो जाके अपने गांव में अपने देश में ये राजस्थान के बारे में बताए कि वहां की ये चीजें बहुत बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही क्वालिटी वाला चीज है और बहुत ही सुंदर है ये वो लोग जब बताएंगे तो दूसरे और भी लोग जो है दस बीस लोग उनके कहने पर राजस्थान देखने के लिए आएंगे अगर हम लोग ठग लेंगे तो दूसरे लोग भी नहीं आएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने एक उदाहरण के तौर पर बताया है टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकता है इस पर आपने प्रकाश डाला और बहुत ही अच्छी बात आपने माउंट आबू के आसपास के जो छोटी-छोटी गांव हैं उसके पास में जो देखने लायक स्थल हैं या जिसको पर्यटक बना सकते हैं ऐसी चीजें भी आपने बताया अपने शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आशा करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनी आशा पांडे जी से और मुझे भी लगता है कि आप सभी के साथ मारवाड़ी बोलने का थोड़ा सा एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है हुकुम गि खम्मा तो आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनता रहो मुस्कुराता रहो धन्यवाद शुक्रिया आपका